गीता तत्व चिंतन शांति की प्राप्ति सुसुप्ति तथा समाधि की अवस्थाएं। इसे जो भी समझा जा सकता है सुसुप्ति और समाधि में सोने और जागने का अंतर है सुसुप्ति यानी गहरी नींद में इंद्रियों और मन के अपने कारण में कुछ देर के लिए लीन हो जाने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है वैसा ही आनंद समाधि की अवस्था में इंद्रियों और मन के स्वस्वरूप में स्थित हो जाने से प्राप्त होता है वह अंतर यही है कि सुसुप्त के आनंद को जागते जागते चेतना युक्त हो ही नहीं लिया जा सकता जबकि समाधि के तुर्य के आनंद का पूरी चेतना के साथ अनुभव किया जाता है सुसुप्त के आनंद की झलक हमें नींद से जागने पर मिलती है हम कहते हैं कि आज तो मैं खूब सुख की नींद सोया पर सुसुप्ति में उसका तनिक भी भान हमें नहीं रहता जबकि समाधि का आनंद उसी अवस्था में अनुभवनीय है यह वैसा ही है जैसे बच्चा अपनी निष्पापता को समझ नहीं पाता और फलस्वरूप उसका आनंद नहीं ले पाता जबकि ज्ञानी अपनी निष्पापता को समझता है और इसीलिए उसका आनंद लेता है निष्पापता बच्चे के लिए सहज अनुभूति है अर्जित अनुभूति नहीं उम्र पाकर सहज अनुभूति नष्ट हो जाती है और बच्चा बड़ा होकर अपने संस्कारों की भयावहता देखता है पर ज्ञानी ने साधना के द्वारा संस्कारों की भयावहता को नष्ट कर दिया है और निष्पापता अर्जित की है इसलिए वह निष्पापता के आनंद का भरपूर अनुभव करता है तो सामान्य व्यक्ति के लिए जो निद्रा है वह संयमी के लिए स्थित प्रज्ञ के लिए चेतना है और जो संसार सामान्य व्यक्ति को सत्य दिखाई देता है वह आत्मद्रष्टा मुनि को स्वप्नवश भास्ता है अर्थात जो सामान्य व्यक्ति के लिए दिन है वह संयमी के लिए रात्रि है क्योंकि स्वप्न सोने पर ही दिखाई देता है दूसरे शब्दों में कहें तो सामान्य जन आत्मा में सोए हुए हैं जबकि संयमी उसमें जाग रहा है तथा संसार में सामान्य जन जाग रहे हैं तो संयमी उसमें सो रहा है संसारियों के लिए आत्मा रात्रि है जबकि संयमी के लिए दिन और संसारियों के लिए विषय भोग दिन है जबकि संयमी के लिए रात्रि संयम साधन रूप और सहज पद्य के दूसरे भाग में संयमी के लिए पश्यतो मुनेह शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सूचित करता है कि संयमी साधक नहीं बल्कि सिद्ध है एक संयमी वह होता है जो संयम का पाठ सीख रहा है और दूसरा वह होता है जिसका संयम ज्ञान के फल स्वरूप सहज हो गया है जैसे दो साधकों ने रास्ते में चांदी पड़ी देखी एक अपने लोभ को दूर करने के लिए तरह तरह के वैराग्यपूर्ण विचार मन में उठा रहा है और दूसरा जानता है कि वह चांदी नहीं सीपी है फलस्वरूप उसके मन में लोभ उठता ही नहीं उसी प्रकार एक संयमी वह है जिसके लिए संसार सत्य तो प्रतीत हो रहा है पर जो अपने मन में तरह तरह के विचार उठाकर संसार से आलेप रहने की चेष्टा कर रहा है और दूसरा संयमी वह है जिसने आत्मदर्शन के फलस्वरूप संसार को स्वप्न समझ लिया है इसलिए जो संसार से लिप्त ही नहीं होता सपने से भी क्या कभी कोई लिप्त होता है तो यहाँ पर पश्चतो मुने कहकर इस दूसरे प्रकार के आत्मदृष्टा संयमी मुनि की ही बात सूचित हुई है ऐसे जो आत्मा को देखने वाले मुनि होते हैं वे किस प्रकार होते हैं यह अगले श्लोक में प्रदर्शित हुआ है आपुर्यमाणम अचलम प्रविष्ट समुद्रमाप प्रवशती तद्वत् तमा प्रवशति सर्वे स शांतिमापनौति न काम कामी जैसे सभी ओर से जल से भरते रहने वाले फिर भी अचल भाव से स्थित सागर में नदियाँ बिना सागर को उद्वेलित किए ही प्रवेश कर जाती हैं उसी प्रकार जिस पुरुष में सारी कामनाएँ प्रवेश कर जाती हैं वह शांति को प्राप्त करता है भोगों को चाहने वाला शांति नहीं पाता